युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार लोग भारत के पुनरुद्धार के लिए जो जी में आए कहे मैं जीवन भर काम करता रहा हूं कम से कम काम करने का प्रयत्न करता रहा हूं मैं अपने अनुभव के बल पर तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होते तब तक भारत का उद्धार होना असंभव है केवल भारत ही क्यों सारे संसार का कल्याण इसी पर निर्भर है क्योंकि मैं तुम्हें स्पष्टतया बताई देता हूँ कि इस समय पाश्चात्य सभ्यता की अपनी नींव तक हिल गई है भौतिकवाद की कच्ची रेतीली नींव पर खड़ी होने वाली बड़ी से बड़ी इमारतें भी एक न एक दिन अवश्य ही आपदग्रस्त होगी ढह जाएगी इस विषय में संसार का इतिहास ही सबसे बड़ा साक्षी है जाति पर जाति उठी है और जड़वाद की नींव पर उन्होंने अपने गौरव का प्रसाद खड़ा किया है उन्होंने संसार के समक्ष यह घोषणा की है कि जड़ के सिवा मनुष्य और कुछ नहीं है ध्यान दो पाश्चात्य भाषा में मनुष्य आत्मा छोड़ता है यह मैन गिवस ऑफ द घोष्ट पर हमारी भाषा में मनुष्य शरीर छोड़ता है पाश्चात्य मनुष्य अपने संबंध में पहले देह को ही लक्ष्य करता है उसके बाद उसके एक आत्मा है पर हम लोगों के अनुसार मनुष्य पहले आत्मा ही है फिर उसके एक देह भी है दोनों में आकाश पाताल का अंतर है इसीलिए जितनी सभ्यताएं भौतिक सुख स्वच्छंदता की रेतीली नींव पर कायम हुई थी वे सभी थोड़े ही समय के लिए जीवित रहकर एक एक करके संसार से लुप्त हो गई परंतु भारत की सभ्यता और भारत के चरणों के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाले चीन और जापान की सभ्यता आज भी जीवित है और इतना ही नहीं बल्कि उनमें पुनरुत्थान के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं फिनिक्स यूनानी कथाओं के अनुसार फिनिक्स एक पक्षी है जो 500 वर्ष तक जीता है फिर स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है और पुनः अपने भस्म में से जी उड़ता है के समान हजारों बार नष्ट होते पर भी वे पुनः अधिक तेजस्वी होकर प्रस्फुरित होने को तैयार है पर जड़वात के आधार पर जो सभ्यताएँ स्थापित हैं वे यदि एक बार नष्ट हो गई तो फिर उठ नहीं सकती एक बार यदि महल ढह गया तो बस सदा के लिए धूल में मिल गया अतएव धैर्य के साथ राह देखते रहो हम लोगों का भविष्य उज्ज्वल है